नय पत्रिका नाहि विनयावली नाथ अवलंब मोहि कर्म मन बचन पन सत्य करुणा निधे करुणानीय त्रान की को मद ममता जान मन बात नहि जाति कही ज्ञान विज्ञान की काम संकल्प उर निरख बहुबास नही आस नही ए कहूँ आक निर्बान की जदपिल अमर पुर जानक सिर मनुजुजाधिवत कठिन द्रम हट जोग दिये भोग बलिग्रान की भगत दुर्लभ परम शुक मुनि मधु त्याप्यास पद कंजम करन मधुपान की पावन सुनत नाम कृत चित की। नरक घोर संसार तम कूप कहीं भूप आपान की। दास तुलसी सोवित्रास नहीं गणत मन सुमे गुह गिद गज ज्ञाति हनुमान की हे नाथ मुझे और किसी का आश्रा नहीं है हे करुणानुधान मन वचन और कर्म से मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा है कि मुझे केवल एक आपकी ज्यूतियों का ही सहारा है मेरा मन क्रोध अभिमान अज्ञान और ममता का स्थान है इसलिए ज्ञान विज्ञान की बात तो उसके लिए कहीं ही नहीं जा सकती हृदय में अनेक कामनाओं के संकल्प और नाना प्रकार की विषय वासनाएँ देखकर मोक्ष की तो एक अंश भी आशा नहीं है यद्यपि कर्म धर्महीन होकर भी मेरे मन में स्वर्ग जाने की बड़ी लालसा लग रही है पर वेदोक्त कर्म धर्म किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है इसके सिवा सिद्ध देवता मनुष्य एवं राक्षसों की सेवा भी बड़ी कठिन है ये लोग तभी प्रसन्न होंगे जब इनके लिए हठ योग किया जाए यज्ञ का भाग दिया जाए और प्राणों की बलि चढ़ाई जाए यह सब भी मुझसे नहीं हो सकता अतएव इन लोगों की कृपा की आशा करना भी व्यर्थ है भक्ति तो मुझ सरीखे मनुष्य के लिए परम दुर्लभ है क्योंकि शिव सुखदेव तथा मुनिरुप भौरे भी आपके चरण कमलों के मधुर मकरंद को पीने के लिए सदा प्यासे ही बने रहते हैं इस रस को पीते पीते जब वे भी नहीं अघाते तब मुझ जैसा नीच तो किस गिनती में है हाँ आपका नाम अवश्य ही पतितों को पावन करने वाला तथा शांति मोक्ष देने वाला सुना जाता है किंतु चित्त में अभिमान की गाँठें पड़ी रहने के कारण राम नाम के साधन से भी मन फिर भ्रम जाता है मैं इतना बड़ा समझदार और विद्वान होकर मामली राम नाम लूँ इस अभिमान के मारे राम नाम से भी वंचित रह जाता हूं। हे महाराज इन सब बातों को देखते मेरा तो बस नरक में ही जाने का अधिकार है मेरे कर्मों से तो मैं घोर संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा रहने योग्य ही हूँ किंतु इतने पर भी मुझे आपका ही बल है यह तुलसीदास अपने मन में गुह जटायू गजेंद्र और हनुमान की जाति याद करके संसार के उस जनमरण भय को कुछ भी नहीं समझता अंत्य पशु और पक्षियों तक का उद्धार हो गया है तब मेरा क्यों न होगा अर्थात अवश्य होगा और मेरे पतित पावन विरुद्ध तके समझ रोज राम जो करत नहीं कान बिनती बदन फेरे बाद करदपिव कहों करुणा सिंधु क्यों ब रि जात सुनिबात बिनुरे मुख्य रुचि हो तसिपुर बेकपुर रे राम ति रुचि का अगम अपबरग अरुसर्ग सुकतिक फल नाम बल क्यों बसों जम नगर डेरे कतो नहीं ठाव कह जाऊ कौशलनाथ दीन बित ही न हो बिकल बिनु डेरे दास तुलसी बास देहु अब कर कृपा बसत गजगिद्ध व्याधादि जही खेरे हे रघुवंश मणि मेरे लिए आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ ठौर है पापियों को पवित्र करने वाले शरणागतों का पालन करने वाले एवं अनाथों को आश्रय देने वाले एक आप ही हैं आपका का बाना किस बाने वाले का है किसी का भी नहीं हे रघुनाथ जी मेरे अपराधों को मन में समझकर अत्यंत क्रोध से यद्यपि आप मेरी बिनती को नहीं सुनते और मेरी ओर से अपना मुंह फेरे हुए हैं तथापि मैं तो निर्भय होकर ते करुणा के समुद्र यही कहूंगा कि मेरी बात सुनकर मेरी दीन पुकार सुनकर मेरी ओर देखे बिना आपसे कैसे रहा जाता है करुणा के सागर से दीन की आर्थ पुकार सुनकर कैसे रहा जाए यदि आप मेरी कामना पूछते हैं तो सुनिए सबसे प्रधान रुचि तो मेरी आपके परम धाम में जाकर निवास करने की है किंतु हे नाथ उस मेरी रुचि को काम क्रोध लोभ और मोह आदि ने घेर रखा है इनके आक्रमण से वह कामना दब जाती है मोक्ष तो दुर्लभ है स्वर्ग मिलता मिलना भी कठिन है क्योंकि वह केवल पुण्यों के फल से ही मिलता है मैंने कोई उत्तम कर्म तो किए नहीं फिर स्वर्ग कैसे मिले अब रही यम पूरी नरक सो उसके समीप भी आपके नाम के बल से नहीं जा सकता राम नाम लेने वाले को यमराज अपनी पुरी के निकट ही नहीं आने देते इससे अब मुझे कहीं भी रहने के लिए स्थान नहीं रहा आप ही बताइए कहाँ जाऊँ थे कौशलनाथ मैं निर्धन और दीन हूँ धनी होता तो कहीं घर ही बनवा लेता आश्रय स्थान के न होने से व्याकुल हो रहा हूँ इससे हे नाथ इस तुलसीदास को कृपा कर उसी गाँव में रहने की जगह दे दीजिए जिसमें गजेंद्र जटायु व्याध वाल्मीकि आदि रहते हैं कबह रघुवंश मनिषो कृपा कर हु कृपा प्रखलो नाथ उधर हुगे जो निबहु जन्म किए करम खल विविध विधि अधम आचरण कछु हृदय नही धर हुगे दीन हित अजित सर्वज्ञ समरथ प्रणत पहाल चित मृदुलज गुणन अनुसरुहगे मोहमदमान कामादि खल मंडली शकुल निर्मूल करि दु सह दुख हरुगे जोग जप यज्ञ विज्ञान ते अयति अमर दृण भगति दय परम सुख भरुगे मंद जन मोलिनी सक साधन हीन कुटिल मन मलिन जियजान जो डरहुगे दास तुलसी बेद विदित बिरवली बिमल जस नाथ कही भात बिस्तर होगे हे रघुवंशमढ़ी कभी आप मुझ पर भी वही कृपा करेंगे जिसके प्रताप से व्याध वाल्मीकि गजेंद्र ब्राह्मण अजामिल और अनेक दुष्ट संसार सागर से तर गए हे नाथ क्या आप मुझे भी उन्हीं पापियों के समान समझकर मेरा भी उद्धार करेंगे अनेक योनियों में जन्म ले लेकर मैंने नाना प्रकार के दुष्ट कर्म किए हैं आप मेरे नीच आचरणों की बात तो हृदय में न लाएंगे, हे दिनों का हित करने वाले क्या आप किसी से भी न जीते जाने सबके मन की बात जानने सब कुछ करने में समर्थ होने और शरणागतों की रक्षा करने आदि अपने गुणों का कोमल स्वभाव से अनुसरण करेंगे अर्थात अपने इन गुणों की ओर देखकर मेरे पापों से घिना कर मेरे मन की बात जानकर अपनी सर्वशक्तिमत्ता से मुश्शरण में पड़े हुए का उद्धार करेंगे मेरे हृदय में अज्ञान अहंकार मान काम आदि दुष्टों की जो मंडली बस रही है उसे परिवार से ही समूल नष्ट करके क्या आप मेरे असह्य दुखों को दूर करेंगे और क्या आप योग जप यज्ञ और विज्ञान की अपेक्षा निर्मल और अधिक महत्व वाली अपनी भक्ति को देकर मेरे हृदय में परमानंद भर देंगे यदि आप इस तुलसीदास को नीचों का शिरोमणि सब साधनों से रहित कुटिल एवं मलिन मनवाला मानकर अपने मन में कुछ डरेंगे कि इतने बड़े पापी का उद्धार करने से कदाचित हम पर लोग अन्यायीपन का दोषारोपण करें तो हे नाथ फिर आप अपनी वेद विख्यात विरधावली तथा निर्मल कीर्ति का विस्तार कैसे करेंगे यदि आपको अपने बाने की इलाज है तो मेरा उद्धार अवश्य ही कीजिए रघुपति विपति दवन परम कृपाल प्रणत प्रतिपाल कपति तपावन कूर कुटिल कुल नदी नलिन जमन सुमिरत नाम राम पठ सब अपने भवन अजामिल से खल गने कवन विपत्तियों को दूर करने वाले हैं आप बड़े ही कृपालु शरणागतों के प्रतिपालक और पापियों को पवित्र करने वाले हैं निर्दयी दुष्ट नीच जाति गरीब और बड़े ही मलिन विलेक्षतम को राम नाम का स्मरण करते ही आपने अपने परम धाम को भेज दिया गजेंद्र पिंगला वेश्या अजामिल आदि विषयों में मत वाले दुष्टों को कौन गिने न जाने इनके समान कितने पापियों को अपना धाम दे दिया हे तुलसीदास बात तो तु यह है कि जानकीनाथ प्रभु रामचंद्र जी ने किस किस को मुक्त नहीं कर दिया जिसने शरण ली उसी को मुक्ति दे दी फिर मुझे क्यों न देंगे